माँ की बातें भगवान श्री राम कृष्ण देव की लीला शहझर्मिणी श्री माँ शारदा देवी से वार्तालाप स्वामी अरूपानंद जयराम बाटी में प्रथम दर्शन एक फरवरी 1907 सौ शिव चतुर्दशी की पूर्व तृतीया प्रातः प्रायः साढ़े आठ बजे वरदा मामा ने आकर खबर दी माँ बुला रही है घर के भीतर जाकर देखता हूँ माँ अपने कमरे के भीतरी दरवाजे पर खड़ी राह देख रही है प्रणाम करते ही उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो मैंने जिले का नाम बतलाया माँ लगता है अब ठाकुर की बातों को लेकर ही रह रहे हो मैंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया बातचीत मानो पूर्व परिचित की भांति हो रही है वह स्नेह भरी दृष्टि मुझे अब भी स्मरण हो आ रही है माँ क्या तुम कायस्थ हो मेरा सारा शरीर शीतकाल के कारण गरम चादर से ढका हुआ था मैं हाँ माँ तुम लोग कितने भाई हो मैं चार माँ बैठो जलपान करो यह कहकर उन्होंने स्वयं बरामदे में आसनी बिछा दी और रात की लूची और गुड़ का प्रसाद एक कटोरी में ले आई पिछले दिन तारकेश्वर से पैदल चलकर आया था शाम को देसड़ा जयराम बाटी के उत्तर की ओर का गांव पहुंचा था साथ में देसड़ा का एक लड़का था गोविंद राय का बड़ा लड़का उसके साथ हरिपाल स्टेशन में परिचय हुआ था रात में उसके घर रुका था माँ ने यह सब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 शाम को तीन चार बजे घर के भीतर जाकर देखता हूँ माँ आटा गूंथ रही हैं अपने कमरे के बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में पूर्व की ओर पैर लम्बा करके बैठी हैं। पास में ही छोटा सा चूल्हा है शाम को लूची तरकारी आदि वहीं पर तैयार की जाती है मुझे देखकर माँ ने पूछा क्या चाहिए मैं तुमसे बात करनी है माँ क्या बात बैठो यह कहकर उन्होंने बैठने के लिए आसनी दी मैं माँ ठाकुर को सब यह जो पूर्ण ब्रह्म सनातन कहते हैं तुम क्या कहती हो माँ हाँ वे मेरे पूर्ण ब्रह्म सनातन है मेरे कहने पर मैंने कहा वैसे तो प्रत्येक स्त्री के लिए ही उसका पति पूर्ण ब्रह्म सनातन है मैं उस दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूँ माँ हाँ वे पूर्ण ब्रह्म सनातन है पति रूप में भी और ऐसे भी तब मेरे मन में आया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 वैकुंठ में मैं नारायण के पास लक्ष्मी होकर रहती फिर कहने लगी भगवान नरलीला पसंद करते हैं ना? श्री कृष्ण ग्वाले के लड़के थे और राम दशरथ के बेटे मैं तुम्हें अपना स्वरूप स्मरण नहीं आता माँ हाँ कभी कभी याद हो आता है तब सोचती हूँ कि यह मैं क्या कर रही हूँ यह क्या कर रही हूँ फिर यह सब घर बार लड़के बच्चे हाथ फैला कर सामने सब दिखाते हुए याद आते हैं और मैं भूल जाती हूँ मैं प्रायः प्रतिदिन संध्या के बाद माँ के कमरे में जाकर बैठता माँ खाट में लेटी हुई बातें करती राधु माँ की भतीजी माँ के पास लेटी रहती कमरे में आले के ऊपर दिया टिमटिमाता रहता किसी किसी दिन नौकरानी को माँ के पैर में वात का तेल मालिश करते हुए देखता